नच भिन्न न च भिन्न जातीशादिहीना मनादि संबंधो युक्ता ये चलवा तबाश भिन्न जातीय वस्तुओं का और स्पर्शादिहीनों का आत्मा ऐसे जो अनेक आत्मा अन्य उनका मन आदि के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं माना जा सकता कि समान जातीय और स्पर्शादी वाले कई परस्पर संबंध देखा गया है जैसा दृष्टान दिए थे मल्लों का मेषों का का, ये जाति है और स्पर्शादी वाले हैं इन्हीं को ही हम संबंध होता हुआ देखने को मिलते हैं और यह ऐसा है नहीं सामान जो है तदुभया भाव आत्मा का मन के साथ न तो समान जातीयता है न स्पर्शादिवत्व है इसे संबंध हो नहीं सकता नोक्ता समय कारण बुद्धि गुण उत्पत्ति सिद्धि इसलिए उक्त असमय कारण आत्म संयोग से आत्म ज्ञान उत्पन्न होता है यह आपका कथन बिल्कुल असिद्ध हो गया इतना नहीं तो कह सकता है गुण और द्रव्य का संबंध है ना समान जाती तो नहीं विजाती है वो विजातियों तो। में भी संबंध देखने को तो मिलता है गुण में गुणत्व जाती है द्रव्य में द्रवित्व जाती है लेकिन गुण रहता है द्रवी में तो तो वहाँ भी हम नहीं, वस्तु वस्तु नहीं हैंग तो है तो रंग, तो लाल लाल रंग। द्रव्य को छोड़ करके पाउडर क्यों लाते हो ला रहे हो रंग करके वो क्या है चूर्ण पार्थिव पार्थिव है हमने आप गुण लाने को कहा लाल रंग लाने को कहा आपका तो कोई पाउडर तो लाने नहीं कहा गया था जो ला रहे आप इसका मतलब क्रिया के साथ वह रंग आदियों का व्यवहार हो ही नहीं सकता गुण का क्रियान्वयन नहीं हो सकता स्वातंत्रता नहीं है अस्वतंत्रता ज्ञापित होता है कि वह गुण द्रव्य दो भिन्न वस्तु है नहीं यदि भिन्न होते तो घट पटादी के समान स्वतंत्र पुणा उपलब्ध होना चाहिए ना पृथक्तव है ना इसे घट अलग मिल जाता है स्वतंत्र क्रियान्वय हो जाता है पटक स्वतंत्र क्रियान्वय होता है ऐसे घट घटपट एक दूसरे पर लगा दिया आपने तो उनका संयोग मानी जा सकती है इन ऐसा अत्यंत भिन्न और स्वतंत्र होते द्रव्य गुण तब तो इनके संबंध मान लेते विजाति होने पर भी इनके संबंध तब मानी जाती है जब वह अत्यंत भिन्न और लक्षण होते घटपट के समान भी उनका संयोग हो गया ये दोनों स्वतंत्र थे लेकिन गुण कभी स्वतंत्र रूप व्यवहार होता है उपलब्ध है नहीं और दूसरी बार मीमांसा दर्शन में न्याय मीमाधिका से कहा गवा सोमी लाल रंग से संग का करो का दिया तो लाल रंग से कैसे करें तब तो आपने कहा लाल रंग पृष्ठानवय कर दो द्रव्य के साथ कौन सी गौ द्रव्य लाल रंगी गौ एक साल वाली गौ पिंगल पीले अंकों वा वाली गाय उससे करो ये अर्थ करना पड़ता है अरुणवता पड़ा अरुण या अर्थ अरुणवता गवा करना पड़ा नहीं पड़ा। क्यों करना पड़ा यदि गुण स्वतंत्र उनका तो सीधे क्रियाणय हो सकता था द्रव्य द्वारा क्यों करना चाहते हैं आप करता है गुण स्वतंत्र भिन्न वस्तु नहीं है अतः वहां गुण और द्रव्य के बीच में संयोग या नहीं मानते मानते किंतु तादात्म्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया वा भिन्ना सन्ती परेशान इतना ही नहीं परेशान ने वेदांति ना वेदांतियों के मत हम वेदांतियों के मत में द्रव्य से रूप गुणों अथवा द्रव्य से कर्म द्रव्य से सामान्य द्रव्य से विशेष द्रव्य से संवाय ये सब भिन्न भिन्न पदार्थम नहीं मानते न भिन्ना सन्ती ताजा तिन्ह रहता है इसे भिन्न नहीं है उसको समझा रहे देखो, स्वतंत्र सन्मात्र द्रव्य शब्द न त्रिवक्षता हाँ कहते हैं स्वतंत्र जो स्वतंत्रों और उसको हम द्रव्य मानते सतमात्र गुणवत्तम क्रियावत्तम समवाय कारण माना था ना नहीं लक्षण किया था उसने कहा था ये कहा? अथवा गुणवत्म क्रियावत्तम अंत में समवाय कारणवत्व वो सब खंडन कर रहे हैं कटे नहीं हो सकता गुण का द्रवि के यदि लक्षण है तो इत्र द्रविशब्दे भिन्न गुणादि कुछ भी वेदांत के मत स्वीकृत नहीं है दस नंबर टिप्पण बड़ा सुंदर समझा रही है द्रव्यादि रूपादि द्रव्यम अभी ग्रिविगुणादि भेद वेदांत द्रव्यादि रूपादे वाक्य शुरू करते हुए ऐसा लग रहा है आपने द्रव्य को मान लिया तो द्रव्य से भिन्न रूपादि को भी मान लिए होंगे वचा और न चंद्रेण भेदम आश्रय आश्रय संभवती पूर्व से ना ना आश्रे आश्रे कहना है भेद के बिना आश्रय आश्रय भाव ही नहीं हो सकता इसे द्रव्यात रूपादे न भिन्नति व्याहतम वच द्रव्य से रूपाधि भिन्न नहीं है यह जो आपका कथन है तो वो दोष से ग्रस्त हो जाएगा तो, आशंक हो तब हम लक्षण द्रव्य लक्षणपति स्वतंत्र होता हुआ सनमात्र वही एकमात्र द्रव्य हमारे एक ही द्रव्य है ना कल्पित है आप बोलोगे सब क्या है वेदात मत में मैया से कल आत्मा अध्यारोपित है अद कोई द्रव्य है नहीं है हमारे कल्पित कल्पितु है कल्पित की जब सत्ता ही नहीं है तो द्रविका मनुग उस hmm. और द्रविचे जो सर्मात्र तो सत्तावा ने तथा ब्रह्म द्रव्य आज्ञा न ब्रह्म द्रव्य रूपा जज्ज्वाद व्यन सर्पादि पृथ्विवेन्न ब्रह्म ये अभ्यस्त तद वेद में सर्प जैसा ब्रह्म में अध्यस्त है उसी प्रकार पृथ्वीद रूपादि भी ब्रह्म में अध्यस्त है पृथ्वी ज्ञानवेद वृत्तिर ज्ञान द्रव्यावेदकवादेव द्रव्यम रूपाद्यपेक्ष स्वातंत्र आदाय लक्षण सुनवायादियों को कैसे द्रव्य कहा देंगे कोई वेदांति लोगों भी द्रव्य माना कई ने कैसा घटेगा क्या प्रतिव्यादी नाम तो ज्ञान आवच्छेद ज्ञान का अवच्छेदत्म जैसा वृत्ति में ज्ञान व्यवहार है उसी प्रकार से द्रव्यावच्वाद्रव्यत्व द्रव्य का अवच्छेद कोने से द्रव्य को अवच्छेद कोने से पृथ्व्या में भी द्रवित्व हो गया जैसे ज्ञान का अवच्छेद है वृत्ति चैतन्य व्यापक है अवर वृत्ति अवचिन चेतन कह दिया अंतकर्णिन चेतन कह दिया हैतन कहते हो इसका मतलब विषय क्या कर दिया चेतन्य को अवच्छेद कर दिया प्रति ने चैतन्य को अवच्छेद कर दिया अंतकरण ने चैतन्य को अवच्छेद कर दिया जैसे आकाश को घट पटारी दी कर देते हैं अवच्न करते अवच्छेद हो गए घटपट क्या हो गए अवच्छेद अवच्छेद कौन आकाश इसे इनका अवच्छेद कहा जाएगा इसी तरह से चैतन्य का अवच्छेद है वृत्ति ज्ञान का अवच्छेदक है वृत्ति इसे वृत्ति को भी ज्ञान कह देते ग्यान, पट ग्यान है घट ज्ञान पटक ज्ञान क्या चीज है कटाकार वृत्ति ज्ञान को हम घट ज्ञान बोल दिया पटाकार वृत्ति ज्ञान को पटक ज्ञान बोल देते हैं को भी ज्ञान से वार कर देते हैं इसलिए क्योंकि का अवच्छेद उसी प्रकार से पृथ्वी को भी हम द्रव्य शिव से वार कर देंगे क्योंकि अवचे तक है द्रव्याव द्रव्यम रूपाद्यपेक्षा स्वतंत्र और रूपादि की अपेक्षा से स्वतंत्र भी है वो पृथ्वी रूप स्वतंत्र है रूप रूपादि गुण कर्म मनिक्रिया संयोग समवाये जितने भी मानते हो जाती वगैरह क्या है हमेशा अस्वतंत्र द्रव्य आशर तो करके ही व्यवहार योग्य होते द्रव्य को छोड़ के ये रह सकते लेकिन द्रव्य ऐसा नहीं है इनके बिना भी रहता है इसलिए नैयकों ने खुद ही क्या कहा उत्पन्न द्रव्य निर्गुणम निष्क्रियम चतुष्ट अर्थात तो गुण के बिना रह जाता है इन द्रव्य को बिना एक क्षण तो गुण कहीं रहता तो बता दो नैय भी नहीं मानते इस बात किसे इसका मतलब गुण के अपेक्षा से द्रव्य स्वतंत्र हो गया गुण के बिना भी द्रव्य रह जाता है तो ना गुण द्रव्य स्वतंत्र है इन द्रव्य के ना गुण नहीं रह सकते इसका तो गुण अस्वतंत्र है प्रतंत्र हो गया वो अतीब पृथ्वी आदि में द्रविशद का व्यवहार कर भी लेंगे स्वतंत्रता रूप लक्षण भी घट रहा है उसमें सन्मात्र भी है सत्ता भी है सत्ता का वचन तो सत्य कह दिया हमने अभी प्रतिव्यादी में वेदांति में द्रविशद प्रयोग करता है तो कोई गलत नहीं लेकिन न प्रतिव्यादि को तरफी कहा मात्र से न्यायिकों के जैसे वेदांती प्रतिवेद से भिन्न को रूपादि गुण और उसके इन दोनों के बीच में समय आदि संबंध की कल्पना नहीं करता यह अंतर वेदांति और न्यायों में न चैवल रूपत्वादी अपेक्षा स्वा, स्वातंत्र आदाय रूपाधि व्याप्त रहती न संख्या रूपत्वादी की अपेक्षा से इसी प्रकार से रूपत्व के बिना रूप रह जाएगा रूपत्व के बिना रूप रह जाएगा स्वतंत्र हो गया रूपत्व दृष्टिया ऐसे भी कोई कहे कदम ऐसा नहीं कहना नहीं व्यवहार कहीं आप लक्षण घटाने मात्र से व्यवहार भी है या नहीं कह सकते आप लक्षण घटने मात्र से व्यवहार भी होता हो यह कोई जरूरी नहीं गंधवत्तम प्रतिविया लक्षण कह दिया हवा से गंध आ रहा है तो गंधव तुम वायु लक्षण आ गया जिससे वायु को पृथ्वी व्यवहार कर दोगे फिर तुम कह रहे नहीं, नहीं नहीं ये तो उपादिक है वायु में जो गंध है वो उपादिक है कहते कि नहीं जाते उसी प्रकार यहां पर लक्षण चला जा रहा है इतने मात्र से वस्तु भाव नहीं हो जाएगा लक्षण गया है किसी अन्य कारण से गया है ना तो औपाधिक व्यवहार बन जाएगा उसी में भी यदि हमारा जो लक्षण है स्वतंत्र यह द्रविका लक्षण रूपादि में भी चला जा रहा हो तो इतने रूपादि का द्रविकर्वहार नहीं किया जाएगा द्रव्यवहार लक्ष्य निर्माणादिति अथ अलीकवार सन्मात्र इसमें अत्यंत सत्म अति व्यावारण करने के लिए सन्मात्र उसे मात्र शब्द आया उसे मातृशब्द गुणादियों में अतिव्यक्ति निवारण गुणादि आश्रित आदिवार्थम गुणाश्री वारणार्थ गुणाधिपति वर्ण करने के लिए स्वतंत्रम कह दिया गया किस प्रकार से वेदांत में स्वतंत्र और अन्य भी नहीं जाता शुक्ला पटाखंड साम्राज्य दर्शला इसीलिए देखो गुण और द्रव्य का साम्राज्य नहीं हो रहा संबंध होने से जैसे दिखा रहे हैं शुक्ला पटहा खंड इत्यादि आपकी अपनी कल्पना की वजह से तूपद्य आकारों में क्रियादि आकारों में भाषित होता है यही वेदांत मत में स्वीकार है द्रव्य से, से भिन्न कोई गुण आदि नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं तो आपकी अपनी एक कल्पना के वजह से में हुआ रंग आदि दिखाई दे रहा है आपने मान लिया ये रंग है मान लिया। मानने के ऊपर है ना हम लोग जो है देखो इतने महात्मा तो खड़ा करो उतने रंग का कपड़ा होगा और सब क्या कहें हम सब महात्मा है एक गिरु पेन रखे कहाँ गिरु है सब में? किसी मुंबईया है किसी कौन सा केसरिया कौन सा रंग है कोई कौन सा रंग है आपको लगता है लेकिन सब उनको तो बुद्ध मथी में गया है हम सब लाल पहने हुए हैं सन्यासी है फर्क है रंगों में इसे आरोपित दोस्तों इस गुण हमेशा ही आरोपित होता है कोई चीज आपके लिए कड़वा है कोई दूसरी चीज दूसरे के लिए मीठा है, है ये नहीं कोई चीज आपके लिए मीठा होगा और दूसरे के लिए कड़वा होगा बीमारी है तो क्या करे बीमारी वैसे झलकता है आग के लिए कोई चीज बड़े स्वादिष्ट है बहुत बुखार छा वही चीज के गे गे, क्या फीका, फीका, उल्टा पलटा जेल खिला दिया खराब खराब कर दिया पहले से है है ये ये अनेक कारण बहुत कहते है। हैं वास्तव में जितने भी गुण क्रिया वगैरह है ये आरोप मात्र ही है अब दृष्टान खंडन करना चाहता था वह अब बिल्कुल नहीं हो सकता विपराणी विपक्षे दोषंबा यदि ही अत्यंत भिन्ना है द्रव्या च आत्मन तथा च सती द्रव्य संबंध अनुपत्ति एक और बात यदि वास्तव में अत्यंत भिन्ना है समझ भी नहीं हो सकता इसी हिमाचल है हिमाल है और विंध्याचल है पहाड़ दोनों का संबंध हो सकता है तो अत्य भिन्ने दूरस्त उनका कभी संबंध नहीं हो सकता जिस प्रकार उसी प्रकार से इनका भी संबंध तो नहीं होगा यदि गुणादि द्रव्य से अत्यंत भिन्न हिमवत यदि आत्मा से वह इच्छादी अत्यंत भिन्नी होंगे तथा गुणादियों का द्रव्यों के साथ में संबंध तो नहीं हो सकता गुणा इच्छादी नाम चाना तथा योगात् पारतंत्र सिद्धि प्रति तो इच्छा दिये आत्मा के साथ कोई संबंध ना होने से परतंत्रता भी सिद्ध नहीं होगा घटाली के समान इच्छा दियो को भी अत्यंत स्वतंत्र माननी पड़ेगी तब पूर्व कहता है नहीं महाराज हमारे यहां भेदा भेदवाद है ये भिन्न होता भी अभिन्न भी है इसलिए इसको अयुत सिद्ध कर संग्रह है ना अयुद्ध अयुत सिद्धान समय लक्षण संबंध हो ना करते हुए का संबंध है, है। मान्य में कोई दोष न कोई दोष नहीं है ऐसा नहीं कहना कहीं समस्या क्या होगी इच्छा आदि अनित्य इच्छा भी क्या है जीवात्माओं का अनित्य ना इन अनित्यों का नित्य, है? है? नित्य, है? नित्य है? के साथ संबंध कैसे होगा आत्मनित्य अनित्य नित्य नित्य अनित्य नित्य के साथ संबंध कैसे हो गया इन अनित्यों का अनित्यों तो के साथ भी संबंध हो सकता है तो आत्मा को भी अनित्य मानना पड़ जाएगा क्योंकि रूप क्या है अनित्य उनका संबंध किसा हुआ घटादि के साथ घटादी कैसे है अनित्य अनित्य गुणों का अनित्य गुणों के द्रव्यों के संबंध होता देखने को मिला कहीं भी नित्य गुणों का नित्य द्रव्यों के साथ अनित्य गुणों का अनित्य द्रव्यों के साथ ऐसे व्यवस्था माननी पड़ेगी आपको। लोग नहीं मानो सारा व्यवस्था बिगड़ेगा लेकिन उनके यहाँ उल्टा है अनित्य गुणों का नित्य द्रव्यों के साथ भी है अनित्य नित्य गुणों का अनित्य द्रव्यों के साथ भी है उल्टा पलटा व्यवहार है उनके यहाँ ऐसा परमाणु का परिमाण है पारिमांडलिक परिमाण है वो नित्य एकत्र संख्याख नित्य नित्य नित्य तो संख्या गुण है और है वो संख्या गुण विशेष है और गुण में एक विलक्षण चीज है एक नामक संख्या जो कि नित्यों में जुड़ जाए तो वो नित्य हो जाता है अनित्य से जुड़ जाए तो वो अनित्य हो जाता है ये उसका तो कोई स्वभाव ही नहीं गुण का ये सब है, नहीं है क्योंकि कल्पना है खंडन कर रहा है नहीं हो सकता इच्छा जी भी अनित्य भी हो आप नित्य से पूर्व सिद्धत्ता ना तो सिद्धत्वपत्ति क्योंकि इच्छा जी और आत्मा को आप बोलते हो नित्य जो नित्य मतलब क्या पहले से ही सिद्ध वो जो नित्य वस्तु होता है वो पहले से विद्यमान है ना पहले से जो विद्यमान है तो मतलब क्या? सिद्ध है वो। इसका सिद्ध नहीं है आयु मतलब स्वीकार होना चाहिए मध्य उनका लक्षण जिन दो बीच में एक जो आश्रित अपने आश्रय के बिना नहीं रहता है और उसके नाश होने के साथ साथ नष्ट हो जाता है और वाह नष्ट नहीं होता उनका नाम सिद्ध होता है आपका लक्षण है दोनों ही इस प्रकार से होना चाहिए जो पहले से सिद्ध न हो और यहां क्या और आत्मा पहले से सिद्ध है इच्छा भी होंगे अनित्य नित्य से आत्मनित्य से पूर्व वो पहले से सिद्ध है इसे उनका नायु सिद्धत्व इच्छा और आत्मा के बीच में व्यवस्था आप नहीं दे सकते आप विचे इच्छा की नाम महत्व तो, तो नित्य तो और उल्टा ये कहोगे नहीं आप तो पहले से भले ही बना रहे उसमें जो इच्छा छुट गई है फिर आप तक इच्छा भी नित्य हो जाएगा नित्य तो नहीं रह जाएगा कि जिसके साथ जो संबंध बन बना रहे तय रंग उसी का छठ जाएगा ना इच्छा का संबंध आत्मा के साथ हो गया बोल रहे हो आत्मा का रंग उसमें आ जाएगा जैसे आत्मा का महत्व नित्य मानते कि नहीं मानते जैसे आत्मा में जो महत्व परिमाण है, है उसी प्रकार से आत्मा में आया जो इच्छा है, वो भी नित्य हो जाएगा। किसने क्या बनाया नहीं था आपके पास तर्क किया कुछ गुण जो है नित्य हो जाते हैं आत्मा में रह लो कुछ गुण जो है नित्य हो जाते हैं क्या व्यवस्था है तुम्हारे अपनी जबरदस्ती तुमने कह दिया मैं मान लेना है क्या ऐसा नहीं होगा आप नहीं आए कि लोग बोल दिया घोषणा कर रहे स्वीकार कर ले अरे आप तर्क प्रदान हो तो तर्क दो मुझे क्या तर्क है इसमें क्या विनिगमना है आपके पास क्या युक्ति है आपके पास क्या आत्मा के कुछ गुण नित्य होते हैं और कुछ गुण अनित्य होते हैं ऐसे क्यों गुण का स्वभाव ऐसा नहीं है गुण ऐसे स्वभाव मान लोगे अनित्य उठ पटांग ऐसे कैसे होगा इसलिए सच अनिष्ठ और यह अनिष्ठ आत्मा के साथ तो सिद्ध होने के कारण का महत्व परिमाण के समान नित्यत्व की प्रसति हो जाएगी सच अनिष्ठ अनिष्ट है आत्मनिर्मोक्ष प्रसंगा समझ से क्यों अनिष्ट क्यों है कि आत्मा मेरी इच्छा नित्य हो जाएगा मोक्ष ही नहीं हो पाए मोक्ष नहीं होगा। क्यों मोक्ष की सुख नहीं है एक लोग इक्कीस प्रकार के दुख का ध्वंस 21 प्रकार कौन कौन है छह इंद्रिया छह विषय छह ज्ञान तब विषय कहूंगा ज्ञान और सुख दुख शरीर और सुख दुख क्या आत्मा गुण है ना और नित्य हो जाएगा ध्वंस तो कैसे कहूंगा आपने का इच्छा आदि गुण जो आत्मा में पैदा होगा वह हमने दोष हो, दो तो हो जाएगा क्या अनिष्ट होगा मोक्ष ही नहीं हो पाएगा कोई ध्वंस नहीं कर पाएगा नित्य नित्य उसका ध्वंस होगा क्या नहीं होगा जब सुख दुख का ध्वंस ही नहीं होगा तो मोक्षा जब तो तुम्हारा मत सुख दुख का ध्वंस होना चाहिए तो भी मोक्ष होगा और ज्ञान भी आत्मा का गुण है वो छह प्रकार का ज्ञान का भी ध्वस नहीं होगा छह प्रकार का ज्ञान आपने मानो ना में छह इंद्रिया छह विषय छह ज्ञान, सुख और दुख शरीर ईश्वरी जो आठ आइटम में आपका छह ज्ञान सुख दुख ये तो आत्मा के गुण है आत्मा, आत्मा के गुण महत्माण के समान इनको मृत्यु मान लो इनका ध्वन ही नहीं हो सकता तो मोक्षे होगा आए कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा यह आपत्ति हो जाएगी नहीं कह सकते से द्रव्य धन्य सदी एक और आपत्ति है ठीक है वो जो भी हाल छोड़ो आत्मा और इच्छा दी उनको हम आपसे पूछते हैं आत्मा और इच्छा के पीछे सम्वा एक संबंध माना यह सम्वय नाम का संबंध हो क्या आत्मा से अलग है सही का संबंध जैसा होते हैं भी एक संबंध समय संबंध वह अपने संबंधियों से भिन्न है या भिन्न जैसे ताजात्र संबंध है अपने संबंधी से भिन्न नहीं होता तदेव आत्मा से तदेव स्वरूप है से वही उसका स्वरूप है अलग कहा रह गया ताजात्र संबंध हमेशा उस जिसका साथ आप कथन कर रहे हो उससे अलग नहीं होता संयोग गुणात्मक है संयोग क्या है गुण है दो अंगुलियों का संयोग हो गया संयोग नाम गुण इन दोनों में आ गया है अगर संयोग तो गुण कहां है इस द्रव्य में है दो अंगुल द्रव्य में द्रव्य में गुणा तो संबंध से है समझाने तो के लिए हम संज्ञाओं को बदल रहे हैं वास्तव में है सब इसी प्रकार समवाय भी तादात्म ही अलग नहीं है ऐसे करेंगे कैसे न्याय से पूछो वहा संबंध द्रव्य और गुण का बीच में जो रह रहा है कैसे रहता है तो पृथक है, है।, है तो उसका भी कोई संबंध माननी पड़ेगी ना द्रव्य और गुण दो तो पृथक वस्तु माना अपने दो तो पृथक वस्तु होने से उनको संबंध जोड़ने के लिए संबंध मानना पड़ा इस तरह जो संबंध भी है भिन्न है ना जैसे द्रव्य गुण भिन्न थे वैसा द्रव्य और समवाय भी भिन्न है द्रव्य और सम्वाय बिन्ने है तो उनको जोड़ने वाला कौन होगा उन दोनों के बीच में संबंध पड़ेगी और वो जो संबंध मानोगे भी, नहीं किया भी, भी नहीं? उस द्रव्य से भिन्न भिन्न है आपको क्या करते हैं बचने के लिए एक नई चीज कल्पना करते हैं वो लोग क्या कल्पना करते हैं वो कहते हैं द्रव्य और गुण का पीछे जो समवाय है कैसे रहता है द्रव्य है ये गुण है इन दोनों के बीच में समवाय है है ना द्रव्य को क्या कहेंगे हम अनुयोगी उसमें रहेगी अनुयोगिता गुण को कहते हैं उसमें रहने वाला प्रतियोगी इसमें रहेगी प्रतियोगिता अब इस समय को कैसे बैठाएंगे द्रव्य में वो द्रव्य में समवाय और संवाय में द्रव्य इत्यादि संबंध कल्पना करेंगे कैसे करते हैं वो गुण को द्रव्य में बिठा देंगे बहुत आसान है उल्टा द्रव्य को भी गुण भी द्रव्य में रहता है कहेंगे कैसे है? गुण। द्रव्य निष्ठ अनियोगिता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता है एक आशिक संबंध कल्पना कर दी द्रव्यनिष्ठ अनियोगिता निरूपित प्रतियोगितावत्व नाम के संबंध से द्रव्य आ गया गुण इसी प्रकार से गुण प्रतियोगिता निरुपित तो समवाय संबंधावच्छिन्न अनियोगितावत्व कहा है द्रव्य में इस समय से वास्तविक गुण रहता है द्रव्य में केवल समवाय समय से नहीं रहता एन हम उनसे पूछते हैं वो जो अनियोता प्रतियोगिता गुण और द्रव्य किस समय से रहेगा कैसा रहता है वो द्रव्य से भिन्न क्या कहते अनियोगिता के द्रव्य क्या है अनियोगी उसमें रहेगी अनियोगिता जैसा मनुष्य में मनुष्यता वो मनुष्यता मनुष्य में किस संबंध से रहेगा ताजत बनना पड़ेगा निग्रोह और संबंधित और समझ एक और संबंध अन हो जाएगी इस द्रव्य में अनियोगिताजत समं से है गुण में भी प्रतियोगिता समंज से है समय भी समाने की जरूरत क्या सीधे कहो तार गुण द्रव्य में रहता है इतनी लंबी चौड़ी फालतू कल्पना कर करके क्या फायदा हुआ वेदांति का कहना है गुणों और बीच में सीधे रहता है बात उतनी लंबी चौड़ी कह दो गुण निष्ठ प्रतियोगिता और वह प्रतियोगिता अवच्छिन्न है और तार प्रतियोगिता से निरूपित समवाय संबंध तदविच्छिन्न अनियोगिता तार्स अनियोता वाला द्रव्य इतनी लंबी कहानी बनानी कोई जरूरत नहीं सीधे द्रव्य में में रहता अंत आप भी पहुंच रहे हैं? में विशेषण दे रहे हो क्या जरूरत है सीधे ही तादात्मिका है द्रव्य ने संबंधांतरम वाच्य यथा द्रवि गुण यह हो समवाय और नित्य संबंध यह वही थी न च वाच्यमय वाच्य होगा ये द्रव्य से समवाय अलग मानोगे फिर द्रव्य के साथ संवाय के लिए एक और संबंध कहना पड़ेगा जैसा द्रव्य और गुण के बीच में संवाय थी तो संवाय और गुण के बीच, बीच में एक और माननी पड़ेगी है ना इस संवाय और द्रव्य के बीच में एक और संबंध मानना पड़ेगा समवाय और गुण के बीच में एक और संबंध माननी पड़ेगी और ये संबंध भी से भिन्न के भी नहीं पूछा जाएगा भिन्नी कहोगे तो उन दोनों के बीच विषय और संबंध मानना पड़ेगा समवायो इति नचवाच और क्या है? रूप है ऐसा भी तुम नहीं कर सकते हो एव कारण समवाय से संबंधवत्ता निषिता एवकार नित्यपार्य लभ्य प्रयुक्त एक नंबर वास्तव जो नित्य संबंध एवं क्यों कहा भाष्यकार ने वह दिखाने के लिए संवाय कोई और संबंध की अपेक्षा नहीं करता इति ऐसा, ऐसा नहीं है कम को वेदांति ने विचेद कर दिया इति चेत तथा संवाय संबंध बता नित्य संबंध प्रसंगा के संवाय संबंध वाले जितने भी है वह सब नित्य संबंध वाले हो जाएंगे तो पत्ती, फिर तो उनका नित्य संबंध रह जाएगा तो फिर अलग कहा रह जाएंगे पृथक नहीं होगा इसे द्रव्य और गुण कभी समय संबंध क्या द्रव्य से अलग गुण नहीं रह, रह, नहीं रह सकेगा कभी भी फिर द्रव्य और गुण पृथक है क्या व्यवहार गलत हो गया जैसे अवय आवयव, अवय का बीच में समय संबंध माना आपने इसलिए अवय अवयी तो भिन्न वस्तु नहीं हो सकती इसी प्रकार यहां पर भी द्रव्य गुण भी विन नहीं हो सकते जी आप उसमें नित्य सम्बन्ध मानेंगे तो अरे जो नित्य संबंध है तो वह संबंधियों को नित्य बांध के रखेगा ना यदि आपने कहा संबंध नित्य है संबंध नित्य का मतलब क्या उन दोनों संबंधियों को सदा जोड़ के रखा रहेगा कभी उनको टूटने नहीं देगा उसका नित्य संबंध ऐसे भारतीय भारत में सनातन धर्म का विवाह होता है नित्य संबंध है जब मरने पे कि दूसरे को नहीं छोड़ना है या कुछ भी हो जाए नित्य संबंध उसी को कहा जाएगा ना जो अपने संबंधियों को वो हमेशा के लिए जोड़ के रखे उनको अलग होने न दे इसका नाम नित्य संबंध होता है तो द्रव्य और गुण को हमेशा जोड़, जोड़ के रखेगा नित्य संबंध संवाय संवाय संबंध चलोगे द्रव्य और गुण को सदा जोड़ के रखेगा इसका सदा जोड़ के रहने वाले जो वस्तु को कृतज्ञ से बाहर को इसे द्रव्य और गुण जो तो भिन्न पदार्थ है आपको कहना ही गलत कितनी प्रकार से न्याय को खंडन कर इसे कहते हैं नच अपृत देश देखो नीचे खामगिरी एक में अप्रथक देश का नाम अयुसिद्ध ऐसा भी नहीं कह सकते कि अयुत सिद्ध का लक्षण क्या उनसे पूछा जाए तब वो जवाब देते अपृत देशोत्व कहना चाहते हो जो तो अयुसिद्धत्व तो, अपृत कालत्व का नाम अयुक्त सिद्धत्व है यह अपृथक देशत्व का नाम है अपृत स्वभावत्व का नाम है अथवा संयोग विभाग अयोग्यम का नाम चार लक्षण लेकर खंडन कर रहे हैं मिला आपको एक सौ छत्तीसवें चौथी सामद गिरी सिद्धोत्तम अयुक्त तो क्या चीज है अपृतक काल में रहने वाले का नाम अयुक्त सिद्ध है भिन्न भिन्न काल में नहीं रहते एक काल में सधार रहते है अथवा अपृतम पृथक देश रहना या अपने तक स्वभावतम आमित सही विभाग अयोग्यम अथवाभाग्यत्म उसे पहला खंडन विकल्प सत्वात पहला खंडन किया था तो इच्छा या आत्मा से नित्य जुड़े हुए हैं एक काल में रहते ऐसी बात नहीं है कि आत्मा तो पहले से ही विद्यमान है नित्य ना वो पहले से सिद्ध है इसे एक काल में समकाल में रहने वाले ऐसा बात है नहीं आपका पहले से रहता है इच्छा हमेशा आपका में नहीं रहता है इसीलिए अपृत का एक काल में सदा साथ रहने वाले ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता काल खंडन हुआ पहले फिर अब आप, आई तो थी तंत्र पटादी नाम पृथक देशान ना, तो सिद्ध भाव प्रसंगा यानी समस्या होगी तंत्र और पटादी पृथक देश में रहने वाले अवत सिद्ध नहीं हो पाएंगे न चापृथक स्वभावत्तम सिद्धोत्तम भेद पक्ष परीक्षा यदि कहोगे अप्रथ स्वभाव लूंगा ये स्वभाव अलग अलग नहीं है इसका मतलब है उनका भेद ही नहीं रह गया कि समान स्वभाव वाले वस्तुओं को भिन्न नहीं कहा जाता है ना एक जाति वाले माने जाएंगे उनको समान स्वभाव वालों को एक जाति में ले लेंगे आप एक जाति में ले लेंगे तो भिन्न वस्तु नहीं रहेगा फिर आपका जो गुण द्रव्य गुण भिन्न है वह सिद्धांत बाजित हो जाता है नाग अयोग्यम अब अंतिम लक्षण ले रहे हैं स्वयं योग्य का नाम सिद्धत्व है ये भी नहीं कहना देवदत्त से हस्तादी नाम छु भाव का हाथ के साथ में तो नहीं रहेगा कि ये हाथ क्या है आपके शरीर का अवयव है ना हाथ क्या है अवयव है इस अवयव का स्वयं हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहीं भी छू दो हो जाएगा अलग कर दो विभाग हो जाएगा मैंने हाथ कैसा है स्वयं की योग्य है ना तो विभाग योग्य है, इसमें लक्षण नहीं विभाग गया विभागत्वत्व नहीं रहा फिर आप कैसे कहते? में, आवी आवी है इसलिए द्रव्य अन्य संबंधित आघात और यदि से अभिन्न कह दोगे फिर द्रव्य से यदि अभिन्न द्रव्य ही कोटि में चला गया वो तो संबंध कोटी में नहीं रह जाएगा दृष्टि नवा कि विकल्पी और ये अन्य है वहां पूछो उस बीच दूसरा संबंध है यानी तो पहला पक्ष में अनावस्था दोष होता है अतएव संबंधांतर है तो अनावस्था नहीं है यदि कहते हो नित्य माना आपने नित्य मानने पर आपत्ति होगी संवाय संबंध के कारण से वह संबंधी भी नित्य हो जाएंगे जब जा सम्बन्धी भी नित्य संबद्ध हो जाएंगे फिर उनका पृथक्व कथन तो नहीं हो सकता अपृत आपने आपत्ति का, का मतलब क्या प्रत्य्व तो की अनुपत्ति हुई जब पृथक तो उपपन नहीं हुआ तो मानना बनना पड़ेगा अपृत अप्रथ मतलब तादात नहीं मानना पड़ेगा अभिन्न वो मैंने तादात वो आगे वेदांत अत्यंत पृथक भाषा का जैसे ले गाते हैं अत्यंत पृथक मानो यह तो द्रव्यादिम स्पर्शवदर्शवद अस्पृश द्रव्योरिव ष्यर्थ अनुपत्ति स्रव्यादि स्पर्शवद अस्पर्श द्रव्योरिवर्थ अनुपत्ति ही अत्यंत हिमालय और इंदिचर् समान इनके संबंध ही नहीं हो सकती ष्ठ ने प्रयोग कैसे कर दिया समवाय से समवाय भी गुणादिव्य अत्यंत भेदे अत्यंत भेदेरी दूसरे पर समझा रहे संयोग भी सदृश हो जाएगा संयोग और समय भी भिन्न भिन्न चीज नहीं रह जाएंगे इस पर चकार के तरह सूचित कर दिया है समवाय से समवाय अपने समवायों के साथ एवं का द्रव्य के साथ अत्यंत भेदमानोगे हिमालय और विध्याचर के समान संबंधी नहीं हो पाएगा व्यवहार असिद्धि परतंत्र अस्वतंत्र व्यवहार हो जाएगा इस अत्यंत लोग समस्या होगी चार नंबर टिप्पणी दे इस पे स्पर्श इत्यादि शीतोष्ठ स्पर्शवती ये मितो असंबद्ध द्रव्य शीत स्पर्श और उष्ट स्पर्श वाले द्रव्य है कौन जल और अग्नि इनका कभी संबंध कोई नहीं जहा आप जल में जल के ऊपर अग्नि अपना चाहोगे तो वो अग्नि बुझ जाएगा और अग्नि पर जल डाल दो तो भी अग्नि बुझ जाएगा कभी इनका संबंध होता ही नहीं इसीलिए उसी प्रकार स्थिति हो जाएगी इन तेवरत अहिमत्वाद विंध्य से पुष्पत्व प्रसिद्धां हिमवाला न होने से विंध्य में पुष्पत्व है और हिमवाला होने से हिमालय में ठंडा है घटादी अस्पर्श गौणे घटादि अस्पर्श वाले गौणे गगनादि उनका भी संबंध कभी नहीं हो पाएगा संबंध क्या होता है ष्ठी का संबंध वह संबंध उत्पन्न नहीं हो सकता इनका इच्छा उत्पजन अपित्व प्रसंग सर भी यदि आप हट करते हो और इच्छा उनको उत्पत्ति और विनाश को स्वीकार करते हुए गुणवत्व आत्मा में मान लो फिर आत्मा भी अनित्य हो जाएगा अनित्य गुणों वाला द्रव्य भी अनित्य देखा गया घट के समान है ना अनित्य रूपादि गुणों वाला घट भी क्या है अनित्य है अनिच्चित अनित्य गुणों वाला आत्मा भी अनित्य हो जाएगा इच्छादि उपजन्म ने उत्पत्ति अपने नाशद गुणवत्ते ऐसा नाशी विनाशी गुणों वाला आत्मा है ऐसे भी मानोगे आत्मा में आपत्ति आ जाएगी अनुमान बना रहे चौथी पंक्ति में इच्छा वत्वाद रूपादि रूपाधिवत इच्छादि आत्मा के गुण नहीं हो सकते क्यों उत्पन्न विनाशाली है रूपादि के समान यदि तो ऐसा भी उल्टा कर लो आत्म को पक्ष कर दो आत्मा न अनित्य गुणवान अनित्य गुणों वाला नहीं हो सकता नित्य होने से वितरक जो नित्य गुण वाला नित्य नहीं है वह भी अनित्य गुणों वाला नहीं हो सकता ऐसा नहीं कहना अर्थात अवश्य अनित्य गुणों वाला होगा जैसे कि शरीर होता है वितरक गणवान में था ऐसा कहा था ना वहां पर वैसे ही क्या है पृथ्वी उसी दृष्टानी गंधवत्म था जलमेहिवती थी इसके अलावा आत्मा में अनित्यता दोष आएगा इतना ही के और भी दो दोष आएंगे जिसका परिहार नहीं आए कभी नहीं कर सकता क्या है वो देह फलावत विक्रियवत्त च दे थी दोष अपरिहार्य सावत्व आ जाएगा आत्मा में विक्रियावत्व आ आत्मा में देहादि के समान ही देह फलादिवत्त देह के समान फल के समान इत्यादि के समान भी सावय हो जाएगा विक्रिया वाला हो जाएगा ये महान दो दोष है जिसका कोई भी परिहार नहीं कर पाएगा है है और फिर तो ही है तो मोक्ष तो तो नहीं होगा आकाशस्य तथा आत्मन उपाधि दोषवत् बंद मोक्षाद व्यवहारिका नम नया क्या यदि ऐसा अवघात्य फिर तो आपके मत में कैसी व्यवस्था बनेगी सारी चीजों की तब कहते हमारे मत में कोई दोष नहीं होता कारण क्या है कि हमारे सब कुछ अध्यारोपित सब कुछ आरोपित है। सर आत्मा में सब कुछ आरोपित है विद्या आकाश से अविद्या अध्यारोपित जैसे आकाश के अंदर क्या है अविद्या अध्यारोपित रज धूल मिट्टी धुआं मलत्वारी मलत्वादि दोषवत्व मलत्वि देख रहे हैं हम तो तथा उसी प्रकार तो है पड़े। ठीक समझा रहे, ये से मरना पड़ेगा गुणवत्तम तदा बंदाभाव मोक्ष पूर्व पक्षी कहेगा यदि आत्मा में इच्छा गुण नहीं है फिर तो बंद और मोक्ष व्यवस्था कहां जाएगी? आएगी सिद्धांत है तो बंध मोक्ष व्यवस्था प्रतिदिन सुखा विशिष्ट का सिद्धि व्यवस्था देने के लिए प्रत्येक शरीर में सुख को करना चाहिए ऐसे है। तो के देने नहीं, नहीं, नहीं। जैसे आकाश में तन मलिनता आदि की जो व्यवस्था है वह अविद्या के माध्यम से हो सकती है वास्तविक कोई भेद मानने की जरूरत नहीं है उसी प्रकार यहाँ पर भी अविद्या व्यावहारिक तो कोई कह सकता है अविद्या तो कोई वस्तु नहीं है ना अविद्या कोई पदार्थ ही नहीं है तत्कृत वी पदार्थ नहीं है फिर बंद में सब बेकार बातें हैं आजातवाद आ जाएगा तुम्हारे क्या मतलब है कहते नहीं नहीं ऐसा ही मानते कोई भी व्यक्ति आत्मा में वास्तविक बंद आत्मा वास्तविक मोक्ष किसी भी दर्शन वाला नहीं मानता आत्मा का अज्ञान वशात वही कहेगा कोई अविवेक वशात कहेगा ये नहीं कोई अग्रह वशात कहेगा अलग अलग शब्द शब्दावड़ी बोलेंगे हम अविद्या कहते हैं कोई माया कहेगा कोई समृद्धि कहेगा नाम ही तो बदला लेकिन सभी ने आवरण माना और आवरण को हटाने का अपनी अलग अलग, अलग तरीका है आपने अलग, अलग अलग प्रक्रिया मान ली कोई सात आसन ऊपर जाना पड़ेगा वो बैठे हैं उधर तीर्थंकर लोग लोग लो चीज़ आकाश है वहां आकाश में चौबीस तीर्थंकर रहते हैं वो लो हैं? लोग ज्ञान उपदेश देंगे तब मोक्ष होता है मुसलमानों के सात आसमान के ऊपर कज है सात आसन और कज हमारे यहाँ लोग ब्रह ब्रह्म लोग भी ऊपर जाना पड़ेगा मोक्ष के लिए सात लोग हम लोग सब तो लोग को प्रमाण दें और साथ आसमान कह दिया शब्दावली तो भेज दिया उसने सभी का ऐसे ही खा ले कोई हेवन कहता है कोई शब्दों को बदल दिया अपने अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से सब वेदों से चोरी किया है सब लोग यही वेद से चोरी और अपनी भाषा से अपनी तरीके से अपनी शब्दावली से बोल पड़े और अपने आप को ठोक दिया नहीं अलग हमारे अपना अलग सिद्धांत अलग धर्म और मूढ़ लोग उसको मान के चल पड़े इसे मोड़ों की कोई कमी है नहीं दुनिया में हर गुरु के अनपढ़ अंगूठा छाप भी उनके भी करोड़पति उनके पीछे घूम रहे सिद्ध मान करके ऐसे देखा चलो तो अंगूठा छाप महात्मा और करोड़पति पीछे घूम लाखों रुपये बैग में लिए हुए पीछे पीछे चल रहा है जाओ मर गए पांच सौ रुपए दो खड़ा कोई चमत्कार हुई होगी उससे क्या पता किसी कोई पुण्यता उसने कुछ कह दिया होगा उसका काम हो गया वो जो पीछे पीछे लट्टू बन के घूम रहा है बड़ा दुनिया विचित्र है कोई भी गुरु बन सकता है कोई भी चेड़ा बन जाएगा वहाँ लेकिन आज के जो थोड़े सतर्क होना पड़े चेड़े ठग जाते गुरु को ना बहुत सारे लोग ऐसे है लाखों रुपये लेके चले गए कई आश्रम में कोठारी बन गया लालो आश्रम भी आए चेड़ा भी बन गए और कहे तो धाए गुरु को मार डाल के गद्दी में बैठ गए ऐसे भी कांड घटनाएं हुई है हरिद्वार शेष अयोध्या में तो पूछो ही मत बनते तो हैं लेकिन चेले तो को खूब मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है जितनी चौथनी माला पहना लो मंत्र दे दो दीक्षा दे दो समझ से ये है कि साहब के की मत बात समझ में नहीं आता लोगों को यहाँ भास्कर साहब साहब कहते हैं साहब की मात है वास्तव में कि जैसा हम लोग कहते हैं आकाश में अविद्या से अध्यारित रज्जु धूम बलवत्वादी दे दो दिखता है आत्मा में भी, भी अविद्या से अध्यात बुद्धिया उपाधि कृतो सुख का दोषवत्तो बंद मोक्षा भी सकल व्यवहारिक नकल व्यवहार कोई विरोध नहीं होता क्योंकि सर्ववादि अविद्यात व्यवहार अभ्युगुमा परमा अच्छा देखो सकलवादियों के द्वारा अविद्यात व्यवहार ही स्वीकार किया गया है परमार्थ परमार्थन परमार्थता इन चीजों को कोई स्वीकार नहीं करता क्योंकि जो परमार्थता है उसे कोई मिटा नहीं सकता जो सत्य हो, नित्य हो। उसी का नाम परमार्थ है जो नित्य सत्य है ये नित्य सत्य उसको मिटा नहीं सकते इसे बंदमोक्ष आदि ये भी नित्य सत्य हो तेरे को मिटा नहीं सकते कोई बदल नहीं सकता कुछ भी नहीं कर सकते आप इसे सभी का मानना है कि बंद मौस जो भी व्यवहार होता है सकल लौकिक वैदिक सकल सकलवादियों के स्वीकार किया गया यह अविद्या है मनुष्यवादी अध्यारोपण लौकिक वैदिक व्यवहार सर्विस तत्कृता आसते तत्कृत ही सारी व्यवस्था मानी जाती है इसलिए वसंते ब्राह्मण अग्निनादीता राजन्य शरदी वैश्य अब पहले आप आप को अपने कोई संस्कार की जरूरत नहीं आज ही होकर सब लोग अपने आप को निर्णय कर लिए हम पशु है किसी की जीवन कोई संस्कार की जरूरत ही नहीं पशु कोई संस्कार नहीं नामकरण होता है ना पशु का जो पशु के संस्कार होते वही आज मोले शो में रह गया है पशु को क्या संस्कार होता है नामकरण कोई भी आप घर में पशु खरीद के लाते हो उसके नाम रखते कि नहीं कुत्ता बिल्ली कुछ भी सबका नाम रखते है। इस जो घर में पैदा हो गया बच्चे उसका भी नामकरण आप करते हैं आओ पशुओं को संबंध भी कराना पड़ता है उनके टाइम आने पर गाय को ले जाते है ना साठ के पास कुत्ता को तो जाना पड़ता है किसी कुतिया के पास कुत्तिया है तो कुत्ता के भर ले जाना पड़ेगा उसको ढंग का सीजन बिल्कुल क्वालिटी का चाहिए तो इधर उधर किसी लड़की से शादी करा देते लड़का हो तो लड़की होती तो किसी लड़के से शादी करा देते हैं आप तो फर्क क्या पड़ा और मरने पर उसको गाड़ते हैं जलाते कुछ उसकी भी करते हैं पशुओं की आप भी इसके विषय को मर रहे हैं कुछ कर ही देते वो भी पैदा कर रहे हैं आप कर रहे हैं आहार निद्रा भाई मित्र चगा समान पशु मुख्य धर्म और ज्ञान इसी वजह मनुष्य मनुष्य नहीं तो मनुष्य का है कोई अंतर नहीं है इसलिए हमारे मत के साथ किसी के साथ कोई विरोध नहीं होता कि परमार्थ मोक्ष पारमार्थिक मोक्ष विषय में किसी भी वादी के साथ द्वारा व्यवहार को स्वीकार नहीं किया गया तथा तो मोक्ष परेशान व्यवहार से ही इसे मोक्ष के मामले में बाधियों का किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं होता तन पारमार्थिक पारमार्थिकेद में वृथा इसलिए उसमें करना भी व्यर्थ ही है परमार्थे परिकल्पना आत्मभेद की परिकल्पना जो करते हैं तार्किकों के द्वारा जो किया जा रहा है वह व्यर्थ ही है आत्मा का भेद कल्पना करना गलत नहीं है इन आत्मा के भेद पारमार्थिक भेद की पार कल्पना करना वो हम भी आत्मेदान रहें उपाधि का बुद्धि लेकर अनंत आत्मा इस घटज की उपाधि को लेकर के अनंत प्रतिबिंब पड़ गया एक सूर्य का अग्निरेते को भुवनम प्रतिष्ठो रूपम रूपम प्रतिरूपो बायु रेते को भुवनम कहना का है कि देखो कि हम पारमार्थिक भेद नहीं मानते हैं है अध्यारोपित आध्यासिक भेद हम मानते हैं वैसा भी मान लो तो कोई आपत्ति नहीं लेकिन पारमार्थिक भेद यदि मानते हो आत्मा में वो भेद परिकल्पना व्यर्थ ही है बल्कि उल्टा सगल सिद्धांत हानि हो जाएगा आपका ही अपने सिद्धांत हो जाएगी